पातंजल योग प्रदीप साधन पाद सूत्र ४६ मुद्रा पहला खेचरी मुद्रा जीभ को ऊपर की ओर उल्टी ले जाकर तालु कुहर जीभ के ऊपर तालु के बीच का गढ़ा में लगाए रखने का नाम खेचरी मुद्रा है इसके निमित्त जीववा को बढ़ाने के तीन साधन किए जाते हैं छेदन चालन और दोहन पहला साधन छेदन जीभ के नीचे के भाग में सूताकार वाली एक नाली नीचे वाले दांतों की जड़ के साथ जीभ को खींचे रखती है इसलिए जीभ को ऊपर उठाना कठिन होता है प्रथम इस नाली के दांतों के निकट वाले एक ही स्थान पर स्फटिक बिल्लोर का धार वाला टुकड़ा प्रतिदिन प्रातःकाल चार पाँच बार फेरते रहे कुछ दिनों तक तो ऐसा करने के पश्चात वह नाड़ी उस स्थान में पूर्ण कट जाएगी इसी प्रकार क्रमशः उससे ऊपर ऊपर एक एक स्थान को जिहा मूल तक काटते चले जाए स्फटिक फेरने के पश्चात माजू फल का कपड़ छान चूर्ण जीप के ऊपर नीचे तथा दांतों पर मले और उन सब स्थानों से दूषित पानी निकालने दे माजु फल चूर्ण के अभाव में अकरकरा नून हरित की और कत्थे का चूर्ण छेदन किए हुए स्थान पर लगावे यह छेदन विधि सबसे सुगम है और इससे किसी प्रकार की हानि पहुंचने की संभावना नहीं है यद्यपि इसमें समय अधिक लगेगा साधारणतया छेदन का कार्य किसी धातु के तीक्ष्ण यंत्र से प्रति आठवें दिन उस सिरा को बाल के बराबर छेद घाव पर कथा और हरड़ का चूर्ण लगाकर करते हैं इसके छेदन के लिए नाखून काटने वाला जैसा एक तीक्ष्ण यंत्र और खाल छिलने के लिए एक दूसरे यंत्र की आवश्यकता होती है जिससे कटा हुआ भाग फिर न जुड़ने पावे इसमें नाड़ी के संपूर्ण अंश के एक साथ कट जाने से वाक तथा आस्वादन शक्ति के नष्ट हो जाने का भय रहता है इसलिए इसे किसी अभिज्ञ पुरुष की सहायता से करना चाहिए छेदन की आवश्यकता केवल उनको होती है जिनके जीभ और यह नाली मोटी होती है जिनकी जीभ लंबी और यह नाली पतली होती है उन्हें छेदन की अधिक आवश्यकता नहीं है दूसरा एवं तीसरा साधन चालन व दोहन अंगूठे और तर्जनी उंगुली से अथवा बारीक वस्त्र से जीभ को पकड़कर चारों तरफ उलट फेर कर हिलाने और खींचने को चालन कहते हैं मक्खन अथवा घी लगाकर दोनों हाथों की उंगुलियों से जीभ की का गाय के स्तन दोहन जैसे पुनः पुनः धीरे धीरे आकर्षण करने की क्रिया का नाम दोहन है निरंतर अभ्यास करते रहने से अंतिम अवस्था में जीभ इतनी लंबी हो सकती है कि नासिका के ऊपर भूमध्य तक पहुँच जाए इस मुद्रा का बड़ा महत्व बतलाया गया है इससे ध्यान की अवस्था परिपक्व करने में बड़ी सहायता मिलती है जिवाओं के भी नाना प्रकार के भेद देखने में आए हैं किसी जिहवा में सूता का नाली के स्थान में मोटा मांस होता है जिसके काटने में अधिक कठिनाई होती है किसी किसी जिहवा में न यह नाली होती है न मांस उसमें छेदन की आवश्यकता नहीं है केवल चालन एवं दोहन होना चाहिए दूसरा महामुद्रा मूलबंध लगाकर बाएं पैर की एड़ी से सीवन गुदा और अंड के मध्य का चार अंगुल स्थान दबाए और दाहिने पैर को फैलाकर उसकी उंगुलियों को दोनों हाथों से पकड़े पांच घर्षण करके बाई नासिका से पूरक करें और जालंधर बंध लगाएं फिर जालंधर बंध खोलकर दाहिनी नासिका से रिचक करें यह वामांग की मुद्रा समाप्त हुई इसी प्रकार दक्षिणांग में इस मुद्रा को करना चाहिए दूसरी विधि बाएं पैर की एड़ी को सीवन गुदा और उपस्थ के मध्य के चार अंगुल भाग में बलपूर्वक जमा कर दाएं पैर को लंबा फैलावे फिर शनय शनय पूरक के साथ मूल तथा जालंधर बंध को लगाते हुए दाएं पैर का अंगूठा पकड़कर मस्तक को दाएं पैर के घुटने पर जमा यथाशक्ति कर कुंभक करे कुंभक के समय पूरक की हुई वायु को कोष्ठ में शनय शनय फुलावे और ऐसी भावना करे कि प्राण कुंडलने को जागृत करके सुषमना में प्रवेश कर रहा है तत्पश्चात मस्तक को घुटने से शनय शनय रेचक करते हुए उठाकर यथास्थिति में बैठ जाए इसी प्रकार दूसरे अंग से करना चाहिए प्राणायाम की संख्या एवं समय बढ़ाता रहे फल मंदाग्नि अजीर्ण आदि उदर के रोगों तथा प्रमेह का नाश क्षुदा की वृद्धि और कुंडलनी का जागृत होना तीसरा अश्वनी मुद्रा सिद्ध अथवा पद्मासन से बैठकर योनि मंडल को अश्व के शरीर पुनः पुनः सिकोड़ना अश्वनी मुद्रा कहलाती है फल यह मुद्रा प्राण के उत्थान और कुंडलनी शक्ति के जागृत करने में सहायक होती है अपान वायु को शुद्ध और वीर्यवाही स्नायुओं को मजबूत करती है चौथा तो शक्ति चालिनी मुद्रा सिद्ध अथवा पद्मासन से बैठकर हाथों की हथेलियां पृथ्वी पर जमा दे 20-25 बार शन सने, सने दोनों नितंबों को पृथ्वी से उठा उठाकर ताड़न करें तत्पश्चात मूलबंध लगा कर दोनों नासिकाओं से अथवा वाम से अथवा जो स्वर चल रहा हो उस नासिका से पूरक करके प्राण वायु को अपान वायु से संयुक्त करके जालंधर बंध लगाकर यथाशक्ति कुंभक करें। कुंभक के समय अश्विनी मुद्रा करें अर्थात गुह्य प्रदेश का आकर्षण विकर्षण करता रहे तत्पश्चात जालंधर बंध खोलकर कर यदि दोनों नासिकापुर से पूरक किया हो तो दोनों से अथवा पूरक से विपरीत नासिकापुर से रेचक को करे और निर्विकार होकर एकाग्रता पूर्वक बैठ जाए घेरण संहिता में इस मुद्रा को करते समय बालिश्त भर चौड़ा चार अंगुल लंबा कोमल श्वेत और सूक्ष्म वस्त्र नाभि पर कटी सूत्र से बांधकर सारे शरीर पर भस्म भस्मल कर करना बतलाया है फल सर्व रोग नाशक और स्वास्थ्यवर्धक होने के अतिरिक्त कुंडलनी शक्ति को जागृत करने में अत्यंत सहायक है इससे साधक अवश्य लाभ प्राप्त करें